आध्यात्मराण अयोध्याण तस्वे सर्वे उपवास प्रचक्रे तत परे द्युर्मले स्नात्वा मंदाकिनी जले उपवेष्ट सगम्य भरताब्रवी रम महाभाग स्वात्म अभिषेचय उस दिन सबने उपवास किया दूसरे दिन मंदाकिनी के निर्मल जल में स्नान कर भरत जी ने आश्रम में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास आकर कहा हे राम हे राम हे महाभाग आप अपना अभिषेक कीजिए राज्यम पारय पित्रम ते ज्येष्ठ पिता यथा क्षत्रियां अयम धर्म यजापरिपाल इष्टज्ञ बहुविधे पुत्रनुत्तवराज्ये पुत्र गम्यति वनम् यह राज्य आप ही का है आप इसका पालन करें आप हमारे बड़े भाई हैं अतः तुल्य हैं महाराज प्रजा का पालन करना यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है अतः आप नाना प्रकार के यज्ञों से यजन करके फिर वंश वृद्धि के लिए पुत्र उत्पन्न कर उसे बड़े होने पर राज सिंहासन पर बैठाकर तब वन को जाए इलानिम वनवास्य कालो नैव प्रसीद मे मातुर्मे दुष्कृतम किंचित मर तुम नारिपाहीनो भ्रतु तिरधार साक्षात दंडवत भुवे हे प्रभु अभी वनवास का समय नहीं है आप मुझ पर प्रसन्न होइए मेरी माता का जो कुछ अपराध है उसे भूल जाइए और हमारी रक्षा कीजिए ऐसा कहकर उन्होंने भाई के चरणों को भक्तिपूर्वक अपने मस्तक पर रख लिया और श्री रामचंद्र जी के सम्मुख दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े उत्थ्य राघव शीघ्र आरोप्यांके भक्ति उवाच भरतम राद नय नृणस प्रवक्षामि तव यथ तद किंतु माम्रवृत्ता तो नववर्षा पंच च उषिवा दंडकार सवेश भरताएद राज्यम मया मैं रामजी ने भरत को शीघ्रता से उठाकर अति प्रेम पूर्वक गोद में बैठा लिया और नेत्रों में प्रेमास्त्र भरकर धीरे धीरे उनसे कहने लगे भाई मैं जो कहता हूँ वह तुम जो कुछ कहते हो सो बिल्कुल ठीक है किंतु पिताजी ने मुझे आज्ञा दी थी कि चौदह वर्ष दंडकारण्य में रहकर फिर अयोध्या में आना इस समय यह संपूर्ण राज्य मैं भरत को देता हूँ अतः ततः पितृव सुव्यक्तम ज्यम दत्म तवैब ही दंडकारण्यराज्य मे दत्तृ तथा चत पितृवच कार्यम आवाभ्याम अति पितवचनमूल्य स्वतंत्रो यस्तुते स जीवन्य मृतको देहांते नि तस्माद् तस्मा राज्य प्रसादितम वंडका अतः स्पष्ट ही पिताजी ने यह राज्य तो तुम्हीं को दिया है और वैसे ही मुझे उन्होंने दंडकारण्य का राज्य दिया है इसलिए हम दोनों को ही प्रयत्नपूर्वक पिताजी के वचनों को सफल करना चाहिए जो मनुष्य अपने पिता के वचनों का उल्लंघन कर स्वेच्छापूर्वक वर्तता है वह जीता हुआ भी मृतक के समान है और शरीर छोड़ने पर नरक को जाता है अतः तुम राज्य शासन करो जह दंडक वन की रक्षा करेंगे भरतस्त अब्रविद्राम काम को मूढ़ दी पिता त्रिजे तो भ्रांतृदय उन्मत्तों वक्षति तग्राह्यम तब भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा यदि पिताजी ने कामी मंदबुद्धि स्त्री के वशीभूत भ्रांत चित्त और उन्मत्त होने के कारण ऐसा कह भी दिया है तो भी उसे सत्य न मानना चाहिए जिस प्रकार बुद्धिमान लोग भ्रांत पुरुषों के वाक्य का आदर नहीं करते